संक्षिप्त महाभारत शल्य पर्व सोम तीर्थ अग्नि तीर्थ और बदर पाचन तीर्थ की महिमा जनमेजय ने पूछा मुनिवर देवताओं ने सोम तीर्थ में वरुण का किस तरह अभिषेक किया इसकी कथा मुझे सुनाइए वैशं जी ने कहा राजन पहले सत्युग की बात है समस्त देवता वरुण के पास जाकर बोले भगवन देवराज इंद्र जैसे सदा हम लोगों की भय से रक्षा करते हैं इसी प्रकार आप भी सब सरिताओं का पालन कीजिए समुद्र में आपका निवास होगा और समुद्र सदा आपके अधीन रहेगा चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ ही आपकी भी हानि और वृद्धि होगी वरुण ने एवं वस्तु कहकर देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली फिर सबने एकत्र होकर उनको जल का राजा बनाया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 तो सब देवता ब्रह्मा जी के पास उपस्थित हुए और बोले प्रभु भगवान अग्निदेव नहीं दिखाई पड़ते इसका क्या कारण है कहीं ऐसा ना हो कि अग्नि के अभाव में संपूर्ण प्राणियों का नाश हो जाए अतः आप अग्निदेव को प्रकट कीजिए जन्मेजा ने पूछा संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले भगवान अग्नि अदृश्य क्यों हो गए थे और देवताओं ने उनका पता किस तरह लगाया यह मुझे ठीक ठीक बताइए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 अग्निदेव ही ब्रह्मवादी के के अनुसार हो गए थे फिर उसी तीर्थ से कर, करने से स्नान करने उन्हें ब्रह्मत्व की प्राप्ति हुई। में ब्रह्मा जी ने भी सब देवताओं के साथ अग्नि तीर्थ में डुबकी लगाई थी तथा यहाँ भिन्न भिन्न देवताओं के तीर्थों का उद्घाटन किया था बलराम जी वहां स्नान दान करके कौबेर तीर्थ में गए जहाँ बड़ी भारी तपस्या करके कुबेर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 वही मरुद गणों ने एकत्रित होकर कुबेर का लोकपाल के पद पर अभिषेक किया और उन्हें का राज्य तथा हंसों से जुता हुआ पुष्पक विमान प्रदान किया बलदेव जी ने वहां भी स्नान करके बहुत कुछ दान किया इसके बाद वे बदरपाचन नामक तीर्थ में गए वहां परल में भरद्वाज की अनुपम रूपवती कन्या श्रुतावती ने इंद्र को अपना पति बनाने के लिए उग्र तपस्या की थी उसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बहुत से कठोर नियमों का पालन किया था उसका सदाचार तप और भक्ति देखकर इंद्र उसके ऊपर प्रसन्न हो गए तथा उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्होंने कहा सुबह मैं तुम्हारी तपस्या नियम पालन और भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ इसलिए तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा और यह शरीर त्याग कर तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में निवास करोगी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 उसे कठोर नियम का पालन करती देख वरदायक भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो का रूप बनाकर वहां आए और बोले कल्याणी मैं भिक्षा चाहता हूं। अरुंधति ने कहा विप्र अन्न तो समाप्त हो गया है सिर्फ थोड़े से बेर रखे हैं इन्हें खा लीजिए। महादेव जी ने कहा सुबह इन फलों को आग पर पका दो यह सुन अरुंधति देवता का प्रिय करने के लिए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 जो मनुष्य इस तीर्थ में पवित्रता पूर्वक तीन रात्रि निवास तथा उपवास करे उसे बारह वर्षों तक तीर्थ सेवन एवं उपवास करने का फल प्राप्त हो भगवान शंकर ने कहकर उसके वर का अनुमोदन किया, फिर सप्तर्षियों द्वारा की हुई स्तुति सुनकर वे अपने धाम को चले गए अरुंधति इतने वर्षों तक भूख व्यास सहकर भी न तो थके और न उनके बदन पर उदासी है ही छाई उसके इस अवस्था में देख ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार अरुंधति ने यहाँ परम सिद्धि प्राप्त की थी तुमने भी मेरे लिए अरुंधति की उत्तम का पालन किया है। मैं तुम्हारे नियम से संतुष्ट होकर इस तीर्थ के संबंध में एक विशेष वरदान देता हूँ जो मनुष्य इस तीर्थ में स्नान करके एकाग्र हो एक रात भी यहाँ निवास करेगा वह देह त्यागने के पश्चात दुर्लभ लोकों में जाएगा वह जी कहते हैं पवित्र चरितवली सुतावती से ऐसा कहकर इंद्र स्वर्ग को चले गए उनके जाते ही वहां फूलों की वर्षा होने लगी देवताओं की धुंदी बज उठी सुगंधित हवा चलने लगी उसी समय सुतावती भी शरीर त्याग कर स्वर्ग चली गई और वहां इंद्र की पत्नी के रूप में रहने लगी बलभद्र जी उस बदर तीर्थ में स्नान करके ब्राह्मणों को धन दान कर इन नृत्य में चले गए